महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सततमो ध्याज विजय सूचक शुभासुक्षणों का तथा उत्साही और बलवान सैनिकों का वर्णन एवं राजा को युद्ध संबंधी नीति का निर्देश जयत्रा युधिष्ठिर्वाच जयत्राका निपाणी भरतर्षभ प्रतनाशस्ता चेक्षा वेदी तुम युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ विजय पाने वाली सेना के कौन कौन से शुभ लक्षण होते हैं यह मैं जानना चाहता हूँ भीष्मा निरूपाणी भवंते भरतना या प्रशस्ता वक्षा मर्व भीष्मी ने कहा भरतभूषण विजय पाने वाले सेना के समक्ष जो जो शुभ लक्षण प्रकट होते हैं उन सब का वर्णन करता हूँ सुनो दैवे पूर्व प्रकोपते मानुषे काल चोदिते कालचोदिते तद्दनुपश्यती ज्ञान दिव्येन चक्षुषा प्राय चिधा जप होमा चिद मंगला हितानि च काल से प्रेरित हुए मनुष्य पर पहले दैव का प्रकोप होता है उसे विद्वान पुरुष जब ज्ञान में दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं तब उसके प्रतिकार को जानने वाले वे पुरुष उसके प्रायश्चित का विधान जप होम आदि मांगलिक कृत्य करते हैं और उस अहित कारक दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं उदीर्ण मनसोजो धा वाहन चारत यहां भवंति से ना यहां ध्रुव तोजय भरतनंदन जिस सेना के योद्धा और वाहन मन में प्रसन्न एवं उत्साह युक्त होते हैं उसके उत्तम विजय अवश्य होती है अन्वेताजपो जाति तथेन्द्र चनुप्लव मेघाश्च तथा दित्यस्य तरवशः अर्ह युर्यदा से नाम तदा सिद्धि रण यदि सेना की रण यात्रा के समय सैनिकों के पीछे से मंद मंद वायु प्रवाहित हो सामने इंद्रधनुष का उदय हो बार बार बादलों की छाया होती रहे और सूर्य की किरणों का भी प्रकाश फैलता रहे तथा गीदड़ गिद्ध और कौवे भी अनुकूल दिशा में आ जाए तो निश्चय ही उस सेना को परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है प्रसन्न भापाव प्रदक्षिणावर्त शिखो विधो पुण्य गाहुती नाम बवंती जय से ही तू यदि बिना धुएँ की आग प्रज्वलित हो उसकी ज्वाला निर्मल हो और लपेटे लपटे ऊपर की ओर उठ रही हो अथवा उस अग्नि की शिखाएँ दाहिनी ओर जाती दिखाई देती हो तथा तो आहुतियों की पवित्र गंध प्रकट हो रही हो तो इन सब को भावी विजय का शुभ चिन्ह बताया गया है गंभीर शब्दा महास्वना शंखा स् नदंती युश्चा प्रतिपा भवंती जय से ही तद्भावि नो रूपमा जहाँ शंखों की गंभीर ध्वनि और रणभेरी की ऊंची आवाज फैल रही हो युद्ध की इच्छा रखने वाले सैनिक सर्वथा अनुकूल हो तो वहाँ के लिए इसे भी भावी विजय का सूचक शुभ लक्षण कहा गया है इष्टा मृगा पृष्ठ तो वात संस्थिता दक्षिण सिद्धता हूद ये तो प्रतिते तत्दयंती सेना के प्रस्थान करते समय अथवा जाने के लिए तैयारी करते समय यदि इष्ट मृग पीछे और बाएं आ जाए तो इच्छित फल प्रदान करते हैं तथा युद्ध करते समय दाहिने हो जाए तो वे सिद्धि की सूचना देते हैं किंतु यदि सामने आ जाए तो उस युद्ध की यात्रा का निषेध करते हैं मांगल्य शब्दांशकुना बदंती हंसा क्रौा सतपत्राचा सा श्रेष्ठा योधा सत्वंत जय जय से ही तदाविडो रूप मू जब हंस कौंच सत्पत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हो और सैनिक हर्ष तथा उत्साह से संपन्न दिखाई देते हो तो यह भी भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है शस्त्रे यंत्रे कवच एक यूना भ्राजिस्मतीवेक्षण ये भवंति शत्रुन् जिनकी सेना भातिभाति -भात के शस्त्र कवच यंत्र तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो जिनके नौजवान सैनिकों के मुख के सुंदर प्रभा मई कांत से प्रकाशित होती हुई सेना के ओर शत्रुओं को देखने का भी साहस न होता हो वे निश्चय ही शत्रु दल को परास्त कर सकते हैं शुश्रू सब परस्पर शौच मनुष्ठिता जयसे नो रूप आहु जिनके योद्धा स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले अहंकार रहित आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा शौचाचार का पालन करने वाले हो, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण बताया गया है शब्दास्पर्शा तथा गंधा विचरंते मन प्रया धैर्य चाविशत योग विजय से जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द स्पर्श और गंध सब और फैल रहे था, उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो, तो वह विजय का द्वार माना जाता तथा द्वारा वाम प्रवेश दक्षिण प्रविख्य पश्चात संसाधे अत्यथम पुरस्ताच निषेदती यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद बाएं भाग में आ जाए तो शुभ है पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है परंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है समृत्यम सेनाम चतुरंगाम युधे ठिर सामने वम वर्त ये पूर्व प्रस्था तथो युधि युधि विशाल चतुरंगड़ी सेना एकत्र कर के बाद भी तुम्हें पहले सामनीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयास करना चाहिए यदि वह सफल न हो तो युद्ध के लिए प्रयत्न करना उचित है जघन्य एस विजय हो युद्धम नक्षक हो यदि विचार नम भरत नंदन युद्ध करके युद्ध करके जो विजय प्राप्त होती है उसे निकृष्ट ही माना गया है युद्ध संबंधी विजय अचानक प्राप्त होती है या दैवेक्षा से यह बात विचारनी ही होती है इसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता अपाम महावेग त्रस्ताय महामृगा दुर्निवार तमा चाह महते यदि विशाल सेना में भगदड़ मच जाती है तो उसे जल के महान वेग के समान तथा भयभीत हुए महान मृगों के समान रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है भगनाद विद्वांसोपि न कारणम उदार सारा महते रु विशाल सेना मृगों के झुंड के समान होती है उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों न भरे हों कुछ लोग भग भाग रहे हैं इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं यद्यपि उन्हें भागने का कारण नहीं मालूम रहता है परस्पर गया संघ्रिष्ट आक्त प्राणाह सुनिश्चिता अपचाशतम शुहरा नि पर एक दूसरे को जानने वाले हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण प्राणों का मोह छोड़ देने वाले तथा मरने मारने के दृढ़ निश्चय से युक्त पचास शूरवीर भी सारी शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं अभी वह पंचसठ सप्तस कुलीना पूजिता सम्यक विजयंती है अच्छे कुल में उत्पन्न परस्पर संगठित तथा राजा द्वारा सम्मानित पाँच छः सा या वीर भी यदि दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध युद्धअतल में डटे रहे तो युद्ध में शत्रुओं पर भली भांति विजय पा सकते हैं सन्निपातो न मंत्य शक्ति सती कथं चल शांत भेद प्रदान युद्धमुत्तर जब तक किसी तरह संधि हो सकती हो तब तक युद्ध को स्वीकार नहीं करना चाहिए पहले साम से समझावे इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार शत्रुओं में फूट डाले इसमें भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करें धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने की चेष्टा करें इन तीनों उपायों के सफल न होने पर अंत में युद्ध का आश्रय लेना उचित बताया गया है संतर्शे न सेना जा भयम भी प्रबाधते वज्राद प्रज्वलिता यम को अनुपते ही शत्रु के सेना को देखते ही कायरों को भय सताने लगता है मानो उनके ऊपर प्रज्वलित वज्र गिरने वाला हो वे सोचते हैं न जाने जैसे गात्राणी योधान जो युद्ध को उपस्थित हुआ जानकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं उन वीरों के शरीर में विजय की आशा से आनंद जनित पसीने के बिंदु प्रकट हो जाते हैं विषय व्यसते राजन सर्वस्थाणु जंगम अस्य प्रताप तप्ता नाम सज्जा देशी नाम राजन होने पर स्थावर जंगम प्राणियों से ही समस्त देशी व्यथित होता है और अस्त्रों के प्रताप से संतप्त हुए देहधारियों की मज्जा भी सुख नहीं लगती है तेम शांत क्रूर मिश्रम प्रणयित पुनः पुनः परहि योग योगमायांत सर्वतः उन देशवासियों के प्रति कठोरता के साथ साथ सांत्वनापूर्ण मधुर वचनों का बारंबार प्रयोग करना चाहिए अन्यथा केवल कठोर वचनों से पीड़ित हो वे सब ओर से जाकर शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं आतराणाम भेदार्थ चरा नचार ये यहाजा तेना सन्धि प्रशस्य शत्रु के मित्रों में फूट डालने के लिए गुप्तचरों को भेजना चाहिए और जो शत्रु से भी बलवान राजा हो उसके साथ संधि करना श्रेष्ठ है नहीं तस्था पीड़ा शख्या कर तुम तथा विधान यथा सार्धम अमित्रेण सर्वतः प्रतिभा अन्यथा उसको वैसी पीड़ा नहीं दी जा सकती जैसी कि उसके शत्रु के साथ संधि करके दी जा सकती है युद्ध इस प्रकार करना चाहिए जैसे शत्रु पक्ष सब ओर से संकट में पड़ जाए क्षमा वही साधु न्षमा सदा क्षमा जामा जायोजन कुंती नंदन सत्पुरुषों को ही सदा क्षमा करना आता है दुष्टों को नहीं क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूँ इसे सुनो और समझो विजित्य क्षम् यशो रागो विवर्धते महापराधेप्यस् विश्वसंत्यपि शत्र जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है उसके प्रति महान अपराध करने पर भी शत्रु इस पर विश्वास करते हैं मनते कर्सयू क्षमा साधित संबर असंत्तम तु यारु प्रत्ये प्रकृतिम पुनः संब्रासुर का मत है कि पहले शत्रु को पीड़ा द्वारा अत्यंत दुर्बल करके फिर उसके प्रति क्षमा का प्रयोग करना ठीक है क्योंकि यदि टेढ़ी लकड़ी को बिना गर्म किए ही सीधी किया जाए तो वह फिर जो ज्योखित्यो हो जाती है नहीं तत्प्रसंस्याचार्य साधु निदर्शनम अक्रोधे नियंतव्या स्वपुत्रवत परंतु आचार्यगण इस बात की प्रशंसा नहीं करते हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का दृष्टांत नहीं है राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे उसका विनाश न करे देशो भवत भूता नाम उग्रो राजा युधे ठिरा मृदुमप्य मनंते तस्माचरे युधे ठिर राजा यदि उग्र स्वभाव का हो जाए तो वह समस्त प्राणियों के द्वेश का पात्र बन जाता है और यदि सर्वथा कोमल हो जाए तो सभी उसकी अवहेलना करने लगते हैं इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए प्रियं राजा शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे प्रिय वचन वचन ही बोले प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते और रोते हुए से उसके प्रति दया दिखावे न मे प्रियम जन्यहता संग्राम ए मा कुराना पुनः पुनः वह शत्रु को सुनाकर इस प्रकार कहे ओह इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है यह मुझे अच्छा नहीं लगा है परंतु क्या करूं बारंबार कहने पर भी ये मेरी बात नहीं मानते हैं अहो दीवी तमा ने दृशो वध म संग्रामे सुदुर्लभा पुर संग्राम कृतम प्रियम तेल तेला पूजय पूजयेत्र होगतः अहो सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं अतः ऐसे पुरुष का वध करना उचित नहीं है संग्राम में पीठ न दिखाने वाले सतपुरुष इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है मेरे जिन सैनिकों ने युद्ध में इस श्रेष्ठ वीर का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है शत्रु पक्ष के सामने वाणी द्वारा इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकांत में जाने पर अपने उन बहादुर सिपाहियों की प्रशंसा करें, जिन्होंने शत्रु पक्ष के प्रमुख वीरों का वध किया हो हंतृणाम आहताम चोरपराधीन क्रोसत बाहुम प्रगृहत जनसंग्रह इसी तरह शत्रुओं को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो हताहत हुए हों उनके हानि के लिए इस प्रकार दुख प्रकट करें जैसे अपराधी किया करते हैं जनमत को अपने अनुकूल करने की इच्छा से जिसकी हानि हुई हो उसके बाह पकड़ कर सहानुभूति प्रकट करते हुए जोर जोर से रोवे और विलाप करे एवं सर्वासुअवस्था सुपूर्व समाचार प्रियो भवता धर्मज्ञो भी तभी इस प्रकार सब अवस्थाओं में जो सांत्वनापूर्ण बर्ताव करता है वह धर्मज्ञ राजा सब लोगों का प्रिय एवं निर्भय हो जाता है विश्वास चात्र गछन सर्वूता भारत विश्वस्त शक्यते भोक्त यथा मुपस्थित भरत नंदन उसके ऊपर सब प्राणी विश्वास करने लगते हैं विश्वास पात्र हो जाने पर वह सबके निकट रहकर इच्छा अनुसार सारे राष्ट्र का भोग कर सकता है तस्मात्वास ये राजा सर्वभूता सर्वतः परिरक्षे चो महिम भोक्त मेक्षति अतः जो राजा इस पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है उसे चाहिए कि छल कपट छोड़कर अपने ऊपर समस्त प्राणियों का विश्वास उत्पन्न करें और भूमंडल की सब ओर से पूर्ण रूप से रक्षा करें इतिश्री महाभारते शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी सेनानी कथन दया अधिक सततम होध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेनानी का वर्णन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ